तने ba आज नहीं तो कल मैं है की, की मैं है फिर। हमने एक बात कही सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार आज की बात आपसे शुरू करने से पहले बताऊं कि जैसा मैं अक्सर कहता हूं कि बात करते रहेंगे तो बात चलती रहेगी बात चलती रहेगी तो बातें बनती रहेंगी तो इसी इसी सिलसिले में जब मैं ये सोच रहा था कुछ बात करने के लिए तो एक पुराने दोस्त आ गए उनसे मुलाकात हो गई मतलब उनसे भेंट हुई तो पुराने दिनों की बातें हम लोग करने लगे और साहब उन्हीं में याद आया वो दिन जबकि हम लोग एक साथ नैनीताल के स्टाफ ट्रेनिंग सेंटर मतलब स्टेट बैंक के स्टाफ ट्रेनिंग सेंटर में हम दोनों एक साथ काम करते थे ये बात है सन 1990 की वहाँ पर साहब हमारी ट्रेनिंग सेंटर में एक कंप्यूटर हुआ करता था और उस कंप्यूटर को हमारे एक टाइपिस्ट महोदय थे तिवारी जी वो इस्तेमाल करते थे और साहब उस कंप्यूटर का इस्तेमाल होता था उन्होंने जो ट्रेनिंग सेंटर की लाइब्रेरी थी उसके सारे किताबें उनको लिस्ट कर रखा था और कभी कभार वो उस कंप्यूटर का इस्तेमाल जो था कुछ और काम के लिए भी करते थे मगर नॉर्मली उसका इस्तेमाल केवल वो लाइब्रेरी की किताबों की सूची के लिए था और हम लोग कभी जो आते थे लड़के ट्रेनिंग के लिए लड़के सॉरी मतलब मैं लड़के कहना गलत होगा जो हमारे पास अधिकारी और कर्मचारी जो आते थे ट्रेनिंग के लिए उनको हम लोग वो कंप्यूटर दिखाया भी करते थे अब साहब मैंने चूंकि पता नहीं मुझे शुरू से ही एक इच्छा हमेशा थी कि कुछ ऐसी नई चीज़ सीखी जाए हर समय मेरे दिल में एक बात रहती थी कि जो भी नई चीज़ हो उसके बारे में मुझे जानकारी होनी चाहिए तो साहब उस कंप्यूटर को सीखने के लिए हमने भी तिवारी जी से कहा कि तिवारी जी हम ये कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकते हैं क्या उन्होंने कहा साहब देखिए आप कर तो सकते हैं बशर्ते कि आपको कुछ पता हो इसके बारे में साहब हमने क्या किया हमने ये किया कि कंप्यूटर की जो क्लास थी वो हमने लेनी शुरू कर दी हमारे जो साथी मित्र थे वो एक साहब क्रेडिट के क्षेत्र में एक्सपर्ट थे एक साहब एग्रीकल्चर के क्षेत्र में एक्सपर्ट थे एक साहब जनरल बैंकिंग के क्षेत्र में एक्सपर्ट थे और हम एक अकेले ऐसे थे जो किसी भी क्षेत्र में एक्सपर्ट नहीं थे तो उसका नतीजा क्या था कि जो भी यूँ कहना चाहिए जो इधर उधर की क्लासेस होती थी वो हमको ज़रूर मिल जाती थी मसला जैसे हिंदी की क्लास लेनी हुई तो वो हमें मिल जाती थी वो नोट जो करेंसी नोट्स हैं उनकी क्लास हमको मिल जाती थी इस तरह से हम जनरल क्लासेस लिया करते थे तो उसमें कंप्यूटर की क्लास भी हमको ही मिली थी तो हमने बताया तिवारी जैसे कि तिवारी जी कंप्यूटर की तो हम क्लास लेते हैं तो तिवारी जी ने कहा साहब अगर आप कंप्यूटर की क्लास लेते ही हैं तो कंप्यूटर इस्तेमाल करने का आपको पूरा अधिकार है आप ज़रूर करें मगर चीफ इंस्ट्रक्टर महोदय से पूछ लें हमने कहा ये भी बात सही है साहब चीफ़ इंस्ट्रक्टर महोदय से हमने कहा कि साहब हम कंप्यूटर इस्तेमाल करना चाहते हैं उन्होंने कहा लाइब्रेरी में तो रखा ही हुआ है आप अवश्य इस्तेमाल करें अब साहब जब हमको सब अनुमति वगैरह मिल गई तो हम साहब कंप्यूटर पे अपना हाथ साफ करने लगे देखिए ये नब्बे का ज़माना वो था जबकि हम लोगों के पास वर्ल्ड स्टार नाम का एक सॉफ़्टवेयर था जिससे कि हम लोग चिट्ठी वग़ैरह लिख सकते थे लोटस वन टू थ्री नाम का एक स्प्रेडशीट वाला एक सॉफ्टवेयर था जिसका हम लोग इस्तेमाल करते थे तो सब वो वर्ल्ड स्टार और लोटस वन टू थ्री पे हम खेलने लगे हमें ये इसका इस्तेमाल वग़ैरह तो ज़्यादा नहीं आता था मगर हाँ हमने वाराणसी के अपने दिनों में कुछ ट्रेनिंग वग़ैरह ली थी जिसमें कि हमें वो एम डॉस ऐसा करके था कुछ मतलब सिंपल प्रोग्रामिंग की जो भाषा थी वो हमने थोड़ी बहुत सीखी हुई थी खैर साहब उस भाषा का तो वहाँ कोई इस्तेमाल वगैरह था नहीं मगर कुछ सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हम करने लगे थे तो साहब हम क्या करते थे अब साहब हुआ ये कि एक दिन हम उसको चला रहे थे और पता नहीं क्या हुआ कि वो जो लाइब्रेरी की पूरी फाइल थी वो गायब हो गई हमको तो उस समय तक समझ नहीं आता था कि उस फाइल को कहां ढूंढा जाए कैसे किया जाए अब तिवारी जी जो थे वो कुछ ज्यादा खुश नहीं थे इस बात से कि कंप्यूटर को उनके अलावा भी कोई और व्यक्ति इस्तेमाल करता है ये जानकारी से तो साहब तिवारी जी हमसे थोड़े अप्रसन्न भी थे और जब हमने उनको बताया कि साहब वो फाइल तो हमसे उड़ गए तो वो आए उन्होंने कुछ अपना जांचा परखा और उन्होंने कहा देखिए जहां तक हमारी जानकारी है उसके हिसाब से वो फाइल परमानेंटली डिलीट हो गई तो अब उसका एक ही इलाज है कि उस फाइल को दोबारा से एंटर किया जाए हमने कहा साहब तो आप इसमें क्या मदद करेंगे उन्होंने कहा मैं बिल्कुल आपकी इसमें मदद नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि ये तो आपने उड़ाई है ये जिम्मेदारी आपकी है और बेहतर ये होगा कि सीआई साहब तक खबर पहुंचे उसके पहले आप वापस उसको डाल दीजिए क्योंकि अगर सीआई साहब को पता चल गया तो वो बहुत बिगड़ेंगे मेरे ऊपर और मेरे को ये काम दोबारा करना पड़ेगा बोले साहब जो मैं करना नहीं मैं मना कर दूँगा साफ साफ मैंने कहा नहीं आप मना मत करें मैं कर दूंगा तो उस फाइल मतलब जो भी डेटा था वो हार्ड कॉपी में अवेलेबल था हमने सब उस पूरे डेटा को दोबारा से एंटर करने का बीड़ा उठा लिया देखिए आज के जानकारी के हिसाब से तो हम ये कह सकते हैं कि उस डेटा को भरना मुश्किल से दो या तीन घंटे का काम था हमारे लिए आज हम जितना जानते हैं उसके हिसाब से मगर उस समय हमें उस डेटा को भरने के लिए दो रविवार आना पड़ा ऑफिस अपने घर से और हम पूरे रविवार यानी कि सुबह से लेकर और संध्या काल तक वहां बैठकर हमने उसको डेटा को भरा और काम हो गया फाइल तो बन गई सीआई साहब तक वो बात नहीं गई सवाल यह है कि मैं ये बताना चाहता था कि नई चीज सीखना आखिरकार ये रोग क्यों लगा तो मैं जब आज आपसे बात करने के लिए बैठा तो उस वक्त चूंकि वो मित्र आ गए नैनीताल की घटनाएं याद आ गईं तो उसमें मुझे यह लगने लगा कि यार ऐसा मैं क्यों करता हूं तो मैंने इस पर सोचा कि आपके साथ विचार साझा करूंगा देखिए साहब मैंने इसके कारण सोचने पर समय लगाया और मुझे ये लगा कि पहली बात तो यह कि नई चीज सीखना जो है ये प्रत्येक व्यक्ति की अपनी खासियत है यानी कि ऐसा नहीं है कि हर आदमी नई चीज सीखना ही चाहता है कुछ लोग हैं जो नई चीज सीखना चाहते हैं कुछ लोग हैं जो नहीं सीखना चाहते तो अब चलिए यहां से देखना शुरू करें कि आखिरकार वो क्या कीड़ा है जो आपको नई चीज सीखने के लिए मजबूर करता है साहब मेरे दिमाग के जो कीड़े हैं मैं आपको उन कीड़ों की वजह बताऊंगा तो साहब मेरे दिमाग में जो पहला कीड़ा है ना वो है यूनिक बनना यानी कि मुझे भीड़ से अलग बनना है अब उस भीड़ से अलग बनने के लिए क्या हो सकता है आप सफेद जब सब कोई सफेद कमीज पहनते हो तो आप लाल पहन लीजिए या अगर सब दहिना पैर पहले उठा चल रहे हो तो आप बायां पैर पहले उठा चलने लगिए। ये सब तो मामूली बातें हमने सोचा कि अगर हम कोई ऐसी नई चीज सीख लें जो कि किसी और को ना आती हो तो हम साहब अलग हो जाएंगे और साहब यही हुआ हमारे साथ हमने कंप्यूटर की ही बात से बात शुरू की थी आपको बताएं नैनीताल के बाद हम बंबई तबादला हुए और बंबई में हमारे पास मतलब हम लोगों को साथ में कार्य करने के लिए जो कर्मचारी मिले थे वो टाइपिंग का काम करते थे और टाइपिस्ट लोगों के पास उस समय में कुछ टाइपिस्टों के पास कंप्यूटर थे और वो वही वर्ड पर काम करते थे यानी वर्ल्ड स्टार पर हम तो साहब वर्ल्ड स्टार सीख कर आए थे तो आपको हम बताएं कि हम उन चंद लोगों में से थे जो अपने विभाग में टाइपिस्ट महोदया जो थी उनके किए हुए काम को करेक्ट कर सकते थे यानी कि हमको जब वो टाइप करके दे देती थी उसके बाद अगर उसमें कोई परिवर्तन चेंज करना होता था तो हम अपने आप जाकर के उसको करेक्ट कर लेते थे तो इस तरह से हम अपने सहकर्मियों से अलग हो गए थोड़ा सा हट गए नतीजा क्या होता था कि हमारे जो सीवीओ महोदय थे यानी कि चीफ विजिलेंस ऑफिसर साहब जो थे वो भी कभी कभार ऐसा हुआ है कि उन्होंने किसी दूसरे के काम को भी मुझे दे दिया कि इसमें ये करेक्शन है और आप इसको कर दीजिए हमारे बाकी के जो सहकर्मी थे वो तो साहब हमसे मतलब सहायता लेते ही थे यानी सीवीओ मैं बता रहा हूँ कि वो भी सहायता ले लेते थे सहायता नहीं यार उनका तो कहना चाहिए वो तो आदेश दिया करते थे और मगर इसका एक एक नेगेटिव पक्ष भी है कि वो ये कहते थे कि सी हमारे साहब वहाँ पे पत्र जो थे वो लंबे लंबे हुआ करते थे यानी कि पांच पन्ने छ पन्ने के पत्र तो या कोई नोट बनाया पांच पन्ना छः पन्ना आठ पन्ना ऐसा कोई नोट बन गया तो अब वो कहते थे दे, देखिए मैंने अगर पहला पेज लिख दिया देख लिया तो साहब देखिए नियम क्या था कि हम लोग लिखते थे मतलब ओरिजिनल चिट्ठी बनाते थे वो डीजीएम साहब के पास जाती थी डीजीएम साहब उसको अप्रूव करते थे फिर वो टाइप होती थी और टाइप होने के बाद वो जो था वो टाइप्ड मटेरियल जो था वो सी साहब के पास जाता था अब सी साहब भी चिट्ठियों में करेक्शन किया करते मतलब कोई कंटेंट में अंग्रेजी में जो भी उचित समझते थे करते थे अब साहब भारतीय स्टेट बैंक में उच्चाधिकारियों की जितने आप ऊँचे पद पर जाते आपकी अंग्रेजी उतनी अच्छी होती जाती तो ये बात बिल्कुल पक्की है कि भाई हम चीफ मैनेजर थे या एजीएम थे तो हमारी अंग्रेजी से अच्छी डीजीएम साहब की थी डीजीएम साहब से अच्छी सीजीएम साहब की थी तो ऑब्वियसली करेक्शन तो करना ही था तो वो साफ करेक्शन करते थे वो करेक्शन करते थे तो वो ये कहते थे कि अगर मैंने पहला पेज ओके कर दिया तो अब आप जो भी करेक्शन होगा वो पहले पेज पर नहीं होगा और अगर मैंने चौथा पेज करेक्शन कर दिया तो वो करेक्शन करने के बाद उस चौथे पेज के नीचे पेंसिल से अपना इनिशियल कर देते थे कहते थे कि अब जो टाइप का करेक्शन है वो आप इसके अगर मान लीजिए पेज नंबर तीन पे करेक्शन है और पेज नंबर चार उनको ठीक लग गया तो वो चार पे तो इनिशियल कर देते थे तीन में करेक्शन कर देते थे देखिए कंप्यूटर की क्या मजबूरी है कंप्यूटर अगर पेज नंबर तीन को ठीक करेगा तो उसमें दो चार लाइनें आगे पीछे होके पेज नंबर चार भी चेंज हो जाएगा मगर साहब सीडियो साहब का ये कहना था कि ना आप जो भी करेक्शन पेज नंबर तीन पर है वो तीन पर ही होगा वो चार पर नहीं होगा अब साहब हमसे ये कहा जाता था कि अब आप इसको ठीक करिए अब यार हम ये तो जादू जानते नहीं थे हम हाथ से लिख के तो ठीक कर सकते थे तो उसका हमारे यहाँ पर एक मैडम थी मैडम पिंटो वो जो कि सी वी साहब की ए, थी, पीए थी उनके पास एक मैनुअल टाइपराइटर था वो क्या करती थी कि उस मैनुअल टाइपराइटर से स्टार एस्ट्रिक कुछ लगा करके वो करेक्शन कर देती थी चूंकि हम काम करने लगे थे ये टाइपिस्ट वाला तो हमारे कुछ सी साहब जो थे वो हमसे कहते थे आप भी कर लाइए ऐसे अब यार वो शुद्ध टाइपिंग का काम होता था वो तो हमें आता नहीं था मगर अब चूंकि साहब ने कह दिया तो भैया करना ही पड़ेगा तो आपको बताएं इसलिए हमारे जो बाकी साथी थे जो बाकी सहकर्मी थे वो मना कर दे थे वो बोले यार देखो हम लोग टाइपिस्ट का काम नहीं करेंगे तो चूंकि टाइपिस्ट का काम नहीं करेंगे तो उन्होंने मना कर दिया हम कंप्यूटर भी नहीं चलाएंगे क्योंकि कंप्यूटर चलाने का मतलब तो टाइपिस्ट का काम करना था तो ये एक नुकसान भी था मगर हमको तो क्या था हमें लगता था कि हम भीड़ से अलग हो गए तो साहब हमने कुछ कर लिया तो यह एक हमारे लिए एक कारण था दूसरा कारण हमारे लिए क्या था कि हमको यह लगता था यार कि टाइम के साथ चलना चाहिए जो भी चीज टाइमली है उसको देखकर चलना चाहिए और सा उसमें आपको जानकारी होनी चाहिए अच्छा तीसरी बात क्या थी हमको क्या था कि लोगों से बात करें तो आपको जानकारी होनी चाहिए हमको लगता था कि यार एक सामाजिकता के नाते भी आपको पता होना चाहिए कि नई चीज क्या है उस जमाने में नई चीज कंप्यूटर थी तो साहब हम इसके लिए करते थे अच्छा अब आपको बताएं कि कालांतर में बातें बीस पच्चीस साल आगे निकल गई और साहब हम रिटायर हो गए जब हम रिटायर हो गए तो हमने ये सोचा कि भाई साठ साल की उम्र हो गई अब क्या कर सकते हैं तो यार अपना जब लेखा जोखा करने लगे तो हमको यह पता चला कि हमें सिवा जो टाइप करते हैं ना वो भी टाइपिस्ट की तरह टाइप नहीं मतलब कंप्यूटर पर वो जो एक उंगली वाला टाइपिंग होता है हमें वही आता है उससे ज्यादा हमारा गुण ही नहीं है कुछ हमने कहा यार अब यही एक गुण बचा है टाइप करने का तो अब जिंदगी में अगर साठ के बाद दूसरी पारी में कुछ काम करना है तो अपना लेखा जोखा देखा तो पता चला खाली टाइप करना आता है और थोड़ा बहुत बकवास करना आता है बकवास मतलब अरे पढ़ाना यार जिसको कि लोग बाग यही कहते हैं फालतू तो साहब वो पढ़ाना आता था अब भैया हमने काम ढूंढना शुरू किया काम ढूंढते रहे नहीं काम मिला अब साहब काम क्या मिला हमको बाद में हमने सोचा अपने मन में कि यार हम थोड़ा बहुत ट्रांसलेशन जानते हैं अब साहब हमने कहा कि अच्छा चलो इसको भी अपना मतलब एक बार अप्लाई करके देखते हैं लोगों के यहां आपको हम बताएं साहब हमको ट्रांसलेशन करने में बड़े हम कलाकार मान लिए गए कि साहब बड़ा अच्छा बड़ा उम्दा ट्रांसलेशन करते हैं और आपको बताएं हमको दो चार जगहों से गाली खाने को मिली वो क्यों हम जब ट्रांसलेशन करने लगे तो हम शुद्ध हिंदी करने लगे हमसे कहा गया कि भाई साहब ये शुद्ध हिंदी नहीं मांगता है हमने तब बोले अरे भाई आप आज के जमाने की हिंदी बोलिए आप तो प्रेमचंद वाली हिंदी बोल रहे हैं तब हमें समझ में आया कि अरे यार हमारी हिंदी वो पंडिताई हिंदी है हमें पता ही नहीं था कि हमें पंडिताई हिंदी आती है अब साहब आपको बताए कि वो जो पंडिताई हिंदी आती है उसने भी हमको एक अलग जगह पर ले जाके खड़ा कर दिया था तो अब यहां पर फिर एक नई चीज सीखनी पड़ी वो क्या थी वो थी कि आज कल की हिंदी सीखो तो देखिए जमाना नया आता चला गया और हमने कोशिश यह की कि, कि हम नए जमाने के साथ साथ चलते रहे और उस नए जमाने की चीजों को सीखे और उसको सीख करके उनसे अपनी कुछ मतलब जैसे क्या कहते हैं कि अपनी एक पहचान बनाए रखें किया अभी देखिए एक हमारे मित्र ने अभी हमको फोन किया बोले साहब बेटी की शादी है और साहब देखिए बैंक जो है वो तीन दिन के लिए बंद है हमें कुछ खरीदारी करने जाना है तो क्या कर सकते हैं हमने कहा भाई अब ख़रीदारी करने जाना है आप क्रेडिट कार्ड ले जाइए तो बोले नहीं क्रेडिट कार्ड नहीं है हमने कहा डेबिट कार्ड ले जाइए बोले वो भी नहीं है हमने कहा तब पैसे बोले पैसे तो हैं ही नहीं अब यार क्या करें वो हमने कहा भाई तब तो फिर यही तरीका है कि आपकी अगर पहचान हो तो जाइए जा उधार पर सामान ले लीजिए और जब जिस दिन बैंक खुलेगा उस दिन बैंक ले से पैसा निकाल के उसको दे दीजिए और उसके बाद में आप जो है अपना सामान ले जाइए अभी आज की तारीख में आप कम से कम सामान पसंद तो कर सकते हैं तो साहब साहब उन्होंने कहा क्या बोले कि मैं साहब इन नई चीजों भरोसा नहीं करता नई चीजें क्या मतलब एटीएम कार्ड क्रेडिट कार्ड इंटरनेट बैंकिंग ये सब बोले मैं इस पर भरोसा नहीं करता मैंने तब बोले साहब ये सब नए जमाने की चीजें अब मैं सोच रहा हूं यार कि मैं उनसे कुछ बेहतर हाल में पहुंच गया क्या क्यों वो क्यों नहीं करते वो बोले साहब मुझे डर लगता है कि फ्रॉड हो जाएगा तो भाई मेरे अगर फ्रॉड वहां हो जाएगा तो फ्रॉड तो आपके खाते से बैंक के अंदर भी हो सकता है तब आप क्या करेंगे जैसे कि हमारे एक पड़ोसी महोदय हैं उन्होंने अभी जिक्र किया कि उन्होंने किसी पर विश्वास करके उनसे चेक एक्सेप्ट कर लिया और कुछ शायद सौदा कर लिया उन्होंने अपना पार्ट सौदे का पूरा कर दिया उस दूसरी पार्टी ने चेक में भुगतान रोक दिया अब सवाल यह है कि अगर यही काम उन्होंने इंटरनेट बैंकिंग पर किया होता तो इंतजार करने की बात ही नहीं थी यानी कि आप जमाने से पीछे चले तो आपने धोखा खाया अगर जमाने के साथ चलते तो शायद धोखे से बच सकते थे अब साहब देखिए मैं यहां पर इस सारे बात का लबो लुभा कि कुछ नई चीज सीखना जमाने के साथ चलना मैं क्यों करता हूं तो मैंने आपको अपनी वजह बता दी अब हां यहां पर आपको यह भी बता दू कि एक स्थान पे आके मैं कुछ थोड़ा ठहर सा गया जैसे आपको बताऊं आजकल वो सोशल मीडिया वाली जो बातें हैं ना उसमें बोलता है साहब इंस्टाग्राम ट्विटर भैया ये हमें नहीं समझ आता हम आपको सच बता रहे हैं कि हम ये जो हमारा हमने एक बात कही है इसको ट्विटर पर डालने के लिए हमें मदद की जरूरत पड़ती है ट्विटर नहीं सॉरी सॉरी सॉरी इंस्टाग्राम पर डालने के लिए हमें मदद की जरूरत पड़ती और आप पूछेंगे मदद की जरूरत किससे पड़ती है आप किससे मदद लेते हैं वो मदद हम लेते हैं एक आठवीं क्लास के तेरह साल के बच्चे से जो कि हमारे उस काम को मिनटों मिनटों तो ज्यादा हो गया सेकंडों में कर देता है मगर उसका हाथ इतना तेजी से चलता है कि हम भैया इतना कोशिश के बाद भी समझ नहीं पाते कि उसने क्या क्या बटन कहा, -कहा दबा दिए तो साहब देखिए आगे नहीं बढ़ पा रहे अब तो हमने ये भी सोचा कि आखिरकार हम ऐसा क्यों होता है कि कुछ चीजें हम नहीं सीखते हैं साहब तो इसके लिए तो मुझे एक ही बात समझ में आई आप जानते क्या है वो बात है आलस्य लापरवाही हमारे अंदर जो एक कमिटमेंट की कमी है ना उसने हमको रोक रखा है अच्छा इसमें एक बात आपको और बताऊं कमिटमेंट की कमी ही नहीं है खाली हमें एक्चुअली उसकी यूटिलिटी नहीं समझ आती चूंकि यूटिलिटी नहीं समझ आती इसलिए साहब हम उसको करते नहीं क्योंकि करते नहीं तो वो होता नहीं तो बात तो अपनी यही पूरी कर रहा हूं मैं इससे आगे नहीं कुछ कहूंगा मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आप भी एक बार अपने गिरबान में झांक कर देखिए क्या आप नई चीजें सीखने को तैयार हैं या तैयार होते हैं या क्या आपको नई चीजें सीखने में डर लगता है या फिर ये देखिए कि आप कहां तक आगे गए कहाँ तक जाकर आप रुक गए अगर आप यह हमारा पॉडकास्ट सुन रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि यहां तक तो आप आ चुके हैं फोन की दुनिया में आप कहां पर रुके हैं अभी या आप आगे चलते जा रहे हैं मुझे पता नहीं मगर आपको पता है तो एक बार झांक कर देखिए ना गिरेबान में कि आप कहां हैं दुनिया इस नए जमाने की दौड़ में आप जमाने के साथ चल रहे हैं या रुके हुए या कहीं जाकर ठहर गए साहब मैं इतना ही कह सकता हूं जमाने के साथ यानी कि नई चीजों के साथ चलते रहना बहुत अच्छा अनुभव होता है मैं तो यही कह सकता हूं ये जरूर है कि भैया उसमें डूबने की जरूरत नहीं मगर चल तो सकते तो साहब आप भी देखिए हम अगली बात के लिए फिर आपसे मिलेंगे और आज के लिए आपने अपना समय दिया है तो उसके लिए हम आपके आभारी हैं अगले हफ्ते फिर मिलते हैं नमस्कार है सब तस्लीम करेंगे सारी खुशियाँ सारे दर्द बराबर हम तक सीम करेंगे नया जमाना आएगा नया जमाना आएगा कितने दिन कितने दिन यूँ दिल तरसेंगे एक दिन तो बादल बरसेंगे सेंगे है मेरे प्यासे से दिल आ, नहीं तो कल मैं है कीगी खाबों की मैं है फिल